शंणर यम श्रो बृहस्पति क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिषद सत्य वलिषा तमो तद्भक्ताक्ता ओ शांतिशांशांति ओ सहत सहुनो सह वीर तेजस्विना शांति शांति ओ यो विश्व छंदोभ्योध्यमृता समेंद्रो धया आतो अमृतयासम शरीर मे बिचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्णूरिश्रुव ब्रह्मण कौशोसी मेधया पिछह श्रुत मे गोपाया शांति शांति शांति ओं अहम रुक्षस्य पृष्ठ धिरेवा ऊर्धपितत्रो वाजिने वृतमस् द्रविमुम सवर्चस सुधा खिताशंकोदावचनम शाति शांति शांति अभी कल आपने देखा वो शास्त्र का योनि ब्रह्म है सर्वज्ञ है।, है ना और ये प्रथम वर्णक वर्णक मतलब सेक्शन ऐसा बोलो है ना अभी दूसरा क्या है दूसरा वर्णक ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र ही योनि है बोला बोलो अथवा शास्त्रम न अथवा यथोक्त ऋग्वेदादिशास्त्र कारणम कारण प्रमाण अस्य ब्रह्मणा अस्य ब्रह्मण य दिगमे, दिगमे, चा चा जन्वा जन्वा दखे दखे ग शास्त्रद प्रमाण जगतो जन्मा ब्रह्म अगम्य के तो। शास्त्र पूर्वसूत्रे भूतानि इत्यादि अथवा दूसरा क्या है यथोक्त ऋग्वेदादी शास्त्र मतलब क्या है ऋग्वेद बोला है सर्वक सर्वणा है ना अनेक ननेकदस्थानोपदीपत्सर्थव्योतिन सर्वकल से वेद का विवरण है न इतना बड़ा है यथोक्त ऋग्वेदाद्रम जैसा पहले बताया ऐसा शास्त्री योन कारण प्रवाण योन मतलब क्या है प्रमाण कारण है अस ब्रह्मण यूपाधिग में ब्रह्म जैसा है वैसा ही जानने के लिए वही प्रमाण हो सकता है अनुमान से क्या वो जैसा है वैसा ही नहीं जान सकता है ना कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं मतलब उसके बारे में अस्तित्व का ज्ञान थोड़ा हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है है ना अभी देखो शास्त्रीय कारण है वो शास्त्र ब्रह्म से, से ही आया है कैसा है देखो यहां पर शास्त्र ब्रह्म से ही आया है वही अपना स्वरूप क्या है समझा रहा है हो गया ना स्पष्ट हो जाए ना वही समझाना वही समझाना और कोई नहीं समझा सकता देखो जी ये वो लौकिक व्यवहार में भी ऐसा है देखो मैं मेरा सिर में जो अर्थ है उसको समझाने के लिए ही बोला पड़ेगा है ना इट्स सिंपल इज दैट इसलिए ब्रह्म अपना स्वरूप जो है उसको समझाने के लिए वो ही बोलना पड़ेगा है ना बाद में देखो शास्त्रादेव प्रमाणात मतलब शास्त्र प्रमाण से ही जगतो जन्माधिकारण ब्रह्म अधिगम मित अभिप्राय जगत का जन्माधिकारण जो है जो है वो ब्रह्म वो इस शास्त्र से ही समझ में आता है नहीं तो नहीं आता है है ना जन्माधिकारण ब्रह्म के लिए क्या तीन कदम में उसका लक्षण बोला है मैंने कहा जन्मादि उपलक्षण है है ना ओ ओ के, के, के, किसके जन्म जगत का है ना नीसरे उपलक्षण किसका होता है जगत का ये जगत का धर्म लक्षण क्या है देखा तो असत्य जड़ परिचिनत्व है ना धर्म धर्मी क्या है देखना है यह जगत का धर्म धर्मी क्या है ब्रह्म ही है यह धर्म लक्षण हो गया है ना ओ धर्म धर्मी क्या है पूछा ब्रह्म है इसलिए उपलक्षण में कुछ ना कुछ औ, अनुमान से कुछ ना कुछ बोल सकता है लेकिन स्वरूप लक्षण दिखाने के लिए क्षण समझाने के लिए शास्त्र ही कर सकता है है ना अभी इसको भी याद रखो नहीं भूलना कुछ भी क्योंकि मैं बार बार शायद बोलता हूं लेकिन ओ अनावश्यक कुछ नहीं बात नहीं करता हूं यहां पर क्या है वहां पर उपलक्षण भी ब्रह्म से डायरेक्ट संबंधित है धर्म लक्षण जगत का जो है जगत भी डायरेक्ट संबंध है संबंध नहीं है ऐसा रखा तो उपलक्षण नहीं हो सकता यहां पर उपलक्षण है वहां पर और कुछ है उपलक्षण ऐसा हो सकता है जी है ना उसे संबंधित हो तो नहीं है ये क्या संबंध है पूछा वो कारणत्व संबंध है ये संबंध क्या है तादात्म लक्षण संबंध है इसको याद रखो नहीं तो नहीं तो समझ सकता है और स्पष्ट स्पष्ट भाषिकार तो बताता है उसको कार्य कार्यकार ऐसा स्पष्ट बोला है है ना अभी देखो शास्त्र वाक्य से ही समझ में आता है ये शास्त्र वाक्य कौन सा है पूछा शास्त्र उदाहरण पुरुषूत्र ओ क्या है भूल सूत्र बोल दिया तो जन्मते जिज्ञास त्रमेती है ना उसको हमने बोला है जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो जहाँ स्थित है जहाँ यह हो रहा है उसको ब्रह्म ऐसा समझो ऐसा है, है ना अभी ये प्रश्न छोटा सा है बोलो किमर्थम बोल किम तीन सूत्र पूर्वसूत्रे जातीय शास्त्र उदाहता शास्त्रीय ब्रह्मणों दर्शित तूसूत्रक्षरण स्पष्ट शास्त्र अ जन्मा कवल हनुमा उपन्यस्त शंका निवर्त सूत्र शास्त्रोनि अभी को भी बोला शास्त्रवाक्यको बल अभी प्रश्न पूछता है किम तरी सूत्र पूर्व सूत्र वो पूर सूत्र में ही बोल दिया ना जन्माधिकारण सूत्र जन्मादि उसको बोल दिया बोलने के बाद वो शास्त्रियों ने तो दर्शन करा दिया वो मतलब जन्मादि के द्वारा ही समझना है ब्रह्म को जन्माद्य तथा मतलब ब्रह्म को समझने के लिए यहां से शुरू करो इसको बोल दिया शास्त्रवाद्य भी बोल दिया अभी पिछले सूत्र में बोला है फिर एक बार इधर क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि ऐसा पुनरुक्ति नहीं रहता है है ना भगवत गीता में पुनरुक्ति होती है बार बार क्योंकि एक शिष्य को समझा रहा है डायरेक्ट खुद लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है है ना एक एक विचार को ये को, को शुरू किया और समझाता है पूरा फिर एक बार क्या लेके आया इधर प्रश्न मलम हो गया ना पूछा पूछते उच्चते हम बोलते हैं तुरुसूत्राक्षरण स्पष्टम शास्त्र शास्त्रस्य अनुपाध मतलब पूर्व सूत्रों के अक्षरों में महापर क्या है शास्त्र से शास्त्र को पूरा ही ले लिया ऐसा नहीं है जन्माद्यता में शास्त्र को ही ले सूत्र में ऐसा नहीं है अक्षरों में शास्त्र को प्रमाण लिए रहा है ऐसा नहीं है है ना सिर्फ जन्माद्यतः हाँ बोला तो मतलब जन्मादि जहाँ से हो रहा है वहाँ ऐसा बोला अभी लोगों को क्या लगेगा जन्माद केवलम अनुमान अनुमान के से ही बोल रहा है ऐसा हो सकता है क्या लगता है उनको अनुमान से बोल रहे हैं शास्त्र के बारे में नहीं बोला है ऐसा शंका आ सकती है है ना अभी तमाम आशंका निवर्तुम उस शंका को निराकरण के मेरा करने करके नहीं नहीं नहीं हनुमान नहीं है बिल्कुल नहीं है शास्त्र से ही समझ में आता है वो वो आ गया है शास्त्रीय और शास्त्री स्पष्ट हो चुका ना इसमें दोनों इंटरप्रिटेशन नहीं दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों भी चाहते हैं हम दोनों है। क्योंकि ओ पहले से क्या होता है हम बार बार बार बार बोल रहे हैं देखो शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्र ही प्रमाण है क्या जो शास्त्र का विशेष वे भी अलग अलग प्रमाण जैसा ही है ऐसा कोई पूछा देखो बाकी सब प्रमाणों में पुरुष बुद्धि के द्वारा ही आप निश्चय करते हैं यहाँ पर विषय इतने विषय इतना जटिल है इतना सूक्ष्म है इसलिए वो शास्त्र से ही मालूम होना वो शास्त्र सर्वज्ञ है स्वामी जगत में और ब्रह्म में जो तो संबंध अपने धर्मी और धर्म का बदलाया उनमें पूरा तो, तो वैसा नहीं है ब्रह्म तो सर्वगुण और निर्गुण निराकार होकर के सब अखंड है वो तो अखंड है और शाश्वत है जबकि जगत तो अखंड और शाश्वत नहीं है तो कैसे माना जाएगा में हुआ इसमें देखो जी, जी। तो बारे में बहुत है है है है है ना देखो देखो घड़ा सत्य है, लेकिन मिट्टी या या नहीं है या नहीं समझ उसी के द्वारा जानना जगत को छोड़कर ब्रह्म को बिल्कुल नहीं समझ सकता है ओ, ये एक शास्त्र एक बोलने दो। हमको विश्वास कैसा आता है समझ आ इसलिए हमको इसमें पूर्ण विश्वास आना है तो और ब्रह्म जगत के संबंध ब्रह्म का संबंध जिसको है उसी के द्वारा हम समझ सकते हैं वो बिल्कुल नहीं तो वो वेर बहुत है। बोलने दो हमको क्या है हमको कन्विंस होना समझ तो गए हमको कन्विंस हो रहा है देखो देखो अभी ये कन्विंस कैसा हो रहा है शास्त्र बोल रहा है लेकिन हम अनुमान से समझ रहे हैं है ना अभी इस स्तर में अनुमान से समझ लो परवाने कैसा है देखो जी कुछ ऐसा कैसा हो सकता है जी ये जड़ है ये कुछ ना कुछ इसके पीछे वो कुछ ना ही रहना ही है इतना मालूम हो गया ना जन्मादि से अच्छा जन्मादि से मालूम हो गया लेकिन उपादान भी वही हो रहा है कैसा मालूम होता है है ना इसलिए हनुमान से बोलने वाले और चेतन को जड़ को अलग अलग कर दिया जगत का कारण जड़ ही होना है जगत जड़ है वो भी जड़ ही होना है ऐसा कहने को शुरू किया हनुमान से है ना इसलिए ऐसा अलग कर दिया काम नहीं चलेगा जी क्योंकि शास्त्र बताता है देखो अभी ब्रह्म का उपादान यही है और जगत का उपादान ब्रह्म ही है ऐसा बोलता है क्या जी कैसा समझना है ये ब्रह्म वैसा है, है। ब्रह्म सत्य है या असत्य है ऐसा बोला तो नहीं वो सत्य है या असत्य है दोनों ठीक है तो भी कार्य-कार्य संबंध है कैसा हो सकता है ये? क्या कैसा हो सकता है यथाश होना मृत पंड में इतनी आदम से मृत और मृत्यु पिंड में क्या है मृत पिंड एक अहाकार है अमृत है? है है ना इसलिए कार्य कारण संबंध है नहीं आकार आता है जाता है लेकिन मृत हमेशा सत्य है जो जो विकार जो है वो अनुत है मतलब बदलने वाला है ये मृत जो है वो सत्य है तो वही संबंध उधर भी है है ना ओ इसलिए वो है समझ में क्या वो सत्य है ऐसा मन हो गया वो सत्य उतना ही नहीं है ज्ञान है अनंत है अभी है। है? शास्त्र ही बोलना है समझ आ रहा शास्त्र के बना अनुमान से मैं नहीं बोल सकता इसलिए वहां पर विलक्षणत्वाधिकरण ऐसा है विलक्षणत्वाधिकरण में क्या बोलता है वो जगत अत्यंत विलक्षण होने पर भी ब्रह्म ही उपादान है क्षण अधिकरण है चार पांच सूत्र देखो इसको लोग याद रखना भूल जाते हैं वहां पर वहाँ पर अंतिम तत्व को वहां पर याद रखते हैं अरे वहां पर पहुंचना कैसा इसके बारे में न सोच कर कुछ ना कुछ नहीं बोल देना शास्त्र में क्या है विरक्षण प्राधिकरण बोला है पूरा पूरा अलग होने पर भी उपादान कारण हुई है ऐसा बोलता है ना? अब इस हो गया? स्वामी जी, सूत्र बेटर अंडरस्टूड अभी सर्वज्ञ हमने जब स्थापन किया ये शा, शास्त्र तो सर्वज्ञ है क्यों सर्वज्ञ से ही निकला है सब कुछ बोल रहा है इसलिए वो ही उसका प्रमाण हो सकता है है ना स्ट्रीट फ्रॉम इस प्रकार उसका स्वरूप उससे ही मालूम होना है? अभी हम आगे बढ़ रहे हैं है ना सो so, ये समन्वया अधिकरण तत्व तो तो ऐसा एक ही सूत्र है उसमें है ना बहुत बड़ा बड़ा होने पर भी समझना मुश्किल नहीं है इसलिए हम जरूर इसको पूरा पूरा कर सकते हैं अभी तक ऑन दवरेज हमने एक घंटा में एक पेज किया है समझा अभी एक घंटा में साढ़े तीन पेज चार पेज कर सकते हैं है ना आज थोड़ा धीरे होगा धीरे धीरे होगा कल से आसान से समझ जाता है ना यहां पर चर्चा जो है पहले चर्चा क्या है उसके बारे में समझ लो बाद में वाक्य को पढ़ सकते हो। समझा सावधानी से सुना अभी मैं सिर्फ कर्मकांड के बारे में पूर्व मीमांसा के बारे में ही बोलता हूँ मैं थोड़ा समय वेदांत को मत खींच के लेके आओ सिर्फ पूर्व मीमांस को ही बोल रहा हूं पूर्व मीमांस में ही पूर्व पक्ष है पूर्व मीमांस में उत्तर पक्ष है उत्तर है प्रश्न है उत्तर है, है ना अभी क्या है वेद में बहुत कुछ मंत्र ऐसा है कैसा सो है ना? इसके पीछे एक कहानी है कहानी क्या है देवाशता था खोना था उस समय सब देवता लोगों ने क्या किया वो अपना अपना बहुत किरीट है कुंडल है सब कुछ बहुत कुछ है ना जी उनके पास ओ, है ना ये वो लड़ते समय उसको नहीं रख सकता ये सब जो अपना अपना एक एक बंडल करके अग्नि के पास रखा अग्नि हम इत को जाते हैं आप इसको देखते रहो ये वॉचमैन जैसा रख लिया बाद में वो चले गए वहां पर क्या कौन जीत सकता है कौन हार सकता है किसको मारूंगा लेकिन देवता लोक जीत लिया जीतने के बाद वो इंतजार कर रहा है ना वहां नाते अरे ये सब कुछ अभी इतना समय रखा था मैंने अभी वापस लेके जा रहा है ना कासू आ गई क्या क्या वो बड़ा बड़ा बडल उसको ऐसा लेकर भाग गया वहां से अग्नि लेके भाग गया अग्नि भाग गया इतना कैसा जी वो बहुत समय से रखा हूँ कैसा उसको छोड़ देना लेके चला सब भाग गया वो बाद में लोगो ने उसके पीछे पड़ा वो पकड़ा खो खूब मारा <laughs> हाँ, तब क्या हुआ वो अग्नि रोया है ना जब ब्रोया क्या हुआ आंसू जो आ गया वो भूमि में गिर गया गिरते ही सब कुछ सोना हो गया आ, सोना नहीं चांदी हो गया चांदी हो गया ये कहानी है है कहानी क्या है ये गप्पा ऐसा बोलते है ना ऐसा ये तीन साल बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते रहा हाँ हाँ हाँ हा, बाद में बाद में क्या है बाद में हो गया आ गया तीन साल के बच्चों को इतना ही बोलते हैं नहीं इसलिए ये जो बोला क्या है ये इसका मतलब है ना इसलिए देखो इसको बोलने के बाद कुछ करने का कुछ नहीं है कुछ मिलता नहीं है ऐसा नहीं है कुछ मिलता नहीं है इसको चर्चा करने से उसको सुनने से क्या हो गया इसलिए वो कुछ भी क्रिया से ये कहानी जो है वो संबंधित नहीं है मैं कुछ करने का नहीं कुछ नहीं हम सुना ये वो गप्पा कुछ सुना इसलिए ये बेकार है कुछ नहीं है ये पूर्व पक्ष पूर्व क्या है आमना यियाक्यम मतदर्थ नाम जी लेकिन वेद में ये वेद क्या है सर्वज्ञ है है ना क्या हो, गपा मरता है ना ना ना ना नाना नीसलिए आम न आमना क्रिया वेद में कुछ ना कुछ करना क्रिया होना बाद में हमको कुछ ना कुछ फल मिलना ऐसा कुछ नहीं है तो आमना न से क्रिया वेद का क्रिया ही तात्पर्य है जिसमें क्रिया नहीं है कुछ फल नहीं ऐसा नहीं है है है है ऐसा हम क्या करना इसलिए मतलब बेकार आपका मालूम हो गया अभी आम नय से क्रियार्थत् मतलब वेद है न क्रिया ही अर्थ है जो क्रिया नहीं है उसे संबंधित कुछ बोल कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है वो क्यों तो बेकार है ऐसा पूर्व पक्ष बोलते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं देखो अनर्थ कुछ नहीं हो सकता है कैसा नहीं हो सकता वहां पर जो बोला है कहानी उसमें ही तात्पर्य नहीं हो सकता ऐसा दिखता है आपको लेकिन इसमें एक विधि है विधि क्या है मालूम है बरही नाम से याग है ये बरही याग में आप दान जब देते हैं उस समय रजत को दान नहीं देना निषेध है न सब बहुत कुछ आता है अग्निष्टुत नाम से एक याग है इस याग इंद्र को पसंद नहीं होता लेकिन ये एक भंगास्व नाम से एक राजा था उसने उसको कर दिया इंद्र को गुस्सा आ गया बाद में बहुत कष्ट दे दिया उसको यह है उसको तो क्यों बोल रहा हूं बरही आग में रजत का दान नहीं देना यह निषेध है करता है दान नहीं देना है ना विधि यह विधि यह विधि निषेध निषेध है ये निषेध को क्या करता है इससे संबंध है इस कहानी का इस कहानी का संबंध किससे है इससे है। इसलिए यह एक वाक्यता बोलता है मतलब इसका मतलब कब होता है इसके साथ या तो मतलब होता है एक वाक्य विधिना तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थेन ना ना विधि को को स्तुति स्तुति करना करना है ना? ये को करना है ये निषेध भी क्या है क्या होता है मालूम है वो बरिया किया रजत का दान दिया तब ये एक साल के अंदर आपके घर में बहुत रोदन होता है उसका रुद्र तो ऐसा रुद्र ऐसा नाम लग गया क्यों रोधन क्या बहुत है ना कहानी में ही मतलब नहीं है लेकिन विधि से जोड़ने के बाद अर्थ होता है विधिना तो एक वाक्यवात स्तुत्यर्थ विधि नाम सिर्थ से इसको मतलब आ जाता है स्पष्ट हो गया ना सबको, है ना अभी निषेध के लिए मैंने बोला विधि के लिए एक बोलता हूँ देखो विधि निषेध है ये ये नहीं करने का है वो करने का है ओ क्या है ओ वायुर्वेद क्षेपिता वायुर्वेदिष्ठा देवता वायुर्वेद क्षेपिष्ठा देवता, देवता ऐसा है क्या वायु जो है वो इससे स्पीड किसी को नहीं ऐसी देवता है है ना तो बोल के चुप हो गया चुप होता है तो क्या ये बाद में बोलो बाद में कुछ नहीं है मतलब क्या है? इसको समझने से क्या फायदा है समझ रहे ना इसलिए इसमें भी मतलब ही नहीं ना पुछा? नहीं नहीं नहीं मतलब है क्योंकि आप ओ, अच्छा धन चाहते हैं तो इस वायु देवता को आपने एक सफेद बकरा को बलि बलि दिया अर्पण किया तब अच्छा पैसा मिलता है आपको है ना क्यों वो कौन है मालूम है ओ क्षेष्ठा देवता बहुत स्पीड है उसका है ना यहाँ पर देखो वहां पर स्तुति क्या है देवता की स्तुति करके वो इतना बड़ा है उसको आपने ऐसा किया आपको धन मिलता है, है ना वो उसी को स्वतंत्र रूप से लिया उसमें मतलब नहीं है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं लेना है इस विधिभाग की जो है उसके साथ ले लो स्पीड इज नॉट कनेक्टेड टू द मनी इट्स नॉट लाइक दैट अच्छा कनेक्शन uh, नहीं करना है और किसी प्रकार से उस तो में नहीं। दिखाने की देवता बड़ा है देखो तो इस जी इसमें यहाँ ये बता रहे हैं कि क्या नहीं है तो हम जो वेद वाक्यों में जिनका संबंध नहीं है विधि तो कोई काम करने से हा? उन वाक्यों का भी अर्थ है अर्थ है और वो, अर्थ वो कर्म कांड के संदर्भ संबंध में संबंध में अर्थ है ना ये क्या पूछ रहे है और पैसा हमको मिलता है क्या संबंध है नहीं है ना? है नहीं ना ना जिसके पास पैसा है है ना उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हम देखते रहते हैं समझ आए न इसलिए वाई में अच्छा अच्छा देखो पैसा देता है ना प्रशंसा करो <laughs> दिल्ण दिल्ण नहीं, का नहीं।, है, नहीं ऐसा नहीं है इसलिए मैंने बोला ना इसलिए पर उसको स्तुति स्तुति तो करना है है करने के लिए कुछ भी हो सकता है। देखो जी, ओ किसी ध्वनिक के पास मैंने कहा बहुत सुंदर है <laughs> सौंदर्य का वैसा धनी कोई क्या है <laughs> कुछ नहीं है, सही है। तो भी प्रशंसा करने से खुश होता है समझेगा ना उसी प्रकार इधर भी क्या है प्रशंसा करने से खुश हो जाता है दे देता है ना अब यहां पर ये यह दोनों में ने जो बोला निषेध के लिए दृष्टांत दृष्टांत दिया एक दिया विधि के लिए अभी इसको बोलता है अर्थवाद अर्थवाद मतलब मालूम हो गया ना अभी अर्थवाद मतलब उस, उसको ही ले लिया अनर्थ है कुछ नहीं है लेकिन विधि निषेध के साथ लिया तो सार्थक पर क्योंकि लोगों को इसके इसका नजर खींच रहा इसलिए मैं बोलता हूँ जगत को स्वतंत्र ले लो मतलब नहीं है उसमें ब्रह्म के साथ ले लो तब मतलब है आपने तो बहुत अच्छी तरह से कर दिया लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ ये वाला जो तो कहानी है तो इसका जिस संदर्भ में बताया गया था उसमें क्या हुआ टू सो आई जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन मनी प्रॉब्लम में सिल्वर का बनाते उसको करके <laughs> तो क्या? तब ये कहानी मेरे को ने ऐसा है ऐसा इसलिए तुम तुम ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा होगा, तुम ऐसा होगा इसलिए मत करो भी दो, कुछ भी दो, कुछ हो है <laughs> <laughs> <laughs> so ना, I, ना? स्थु। स्थु। स्थु। ना? इसरे उसी उसको ही ले लिया अर्थ नहीं है इसके साथ के साथ के अर्थ है जैसा दृष्टांत अभी यहां पर बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका नजर रहा जगत को स्वतंत्र ले लिया तो उसमें मतलब लेकिन ब्रह्म के साथ लिया तभी मतलब है समझ गया ना उसी प्रकार इधर भी दृष्टांत है ना अभी और एक ओ ऐसा देखा तो वेद में आप वेद को देखा आम लोग देखा यू विल इट्स वी हैव फॉर इट क्या होता है देखो देखो देखो हजारों हजारों पेज क्या होता है देखो आप इतना बड़े इतना बड़े इतना बड़े हमको ये दो और सोचते है आप इतना है वैसा है हमको दे यही है जो पूरा पूरा कर्म कांड गया आपको इसलिए यहाँ पर ये तो हो गया ना अर्थवाद के बारे में हमने बोल तो रिलीव नहीं है ऐसा भी अर्थ लिया जाता है देखो अर्थवाद अर्थवाद क्या है बोलता हूँ और थोड़ा आगे चलेंगे और स्पष्ट होता है अभी और एक है कुछ मंत्र है सरल अर्थ है उसको क्या सरल सरल एक अर्थ है लेकिन तात्पर्य कुछ नहीं है सरल अर्थ तो है या इसलिए उसके कुछ अर्थ के साथ हम उसको बोलना ऐसा कुछ है नहीं तो अर्थ विवक्षित नहीं है प्रश्न विवक्षित मतलब कुछ ना कुछ अर्थ को समझाना चाहता है नहीं तो सिर्फ बोलने का है जैसा ये पारायण करो बोलता है ये एक विधि है करो ऐसा इसका मतलब ऐसा है क्या है ना इसका एक दुष्टांत देता हूं सुनो यहां पर क्या है ऐसा एक मंत्र है ईशे का मतलब देखो इशेत्वा, मतलब बल के लिए तुमको है ना इतना ही है वहां पर संदर्भ के अनुसार है ना छिन्नदमी ऐसा जोड़ता है उसको है ना इसको जोड़ना इसको बोलता है अध्याहार इसको जोड़ता है ये अध्याहार करने से एक वाक्य हो जाता है अभी क्या है इशेत्वा छिन्नदमी है ना इशेत्वा छिन्नदमी का मतलब क्या हुआ बल के लिए आपको मैं काटता हूं ऐसा है ना यहां पर संदर्भ क्या है दर्श मास राम से एक आयाग है उसमें पलाश शाखा को काटके लेके आना पलाश वृक्ष मालूम है आपको ना अभी ये पलाश वृक्ष काटते समय इसको बोलना ऐसा है प्रश्न है बल के लिए आपको काटता हूं वो काटने से बल आता ही है हमको मालूम है क्योंकि काटना तो ये एक व्यायाम है है ना अः ठीक है ये को समझाया है क्या हो गया अभी आप वेद में क्या बोला क्या प्रतिज्ञा है जो किसी प्रकार से समझ में नहीं आता है उसको ही बोलते हैं ऐसा है वेद में अभी क्या है ओ शाखा को काटते रहा तो बल आता है सबको मधुम है क्या है क्या बोल रहा है इसको इसका मतलब क्या है ऐसा पूछा ना ना ना इसे? आ नक्षेप है आम ना क्रिया तत्व के मत मतलब आराम क्रिया से संबंधित नहीं है इसलिए उसमें मतलब नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष किया तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा जो है वो काटते समय वो इसका अर्थ को ही ले लो वो स्मरण करते रहो स्मरण करके करके आपने ऐसा काटा दर्शपूर्ण मास के लिए लेके जा रहा हूं देखो आपको भी अच्छा होता है मुझे भी अच्छा होता है ऐसा स्मरण करके आपने किया अदृष्ट फल है समझा गया आपको फल फल का मतलब अभी हमको नहीं दिख पड़ता है अच्छा अच्छा ठीक लेकिन बाद में वो फल मिलता है फ्यूचर डेट पे जो मिलेगा वो हाँ स्वामी जो सारे फल अदृष्ट नहीं होते जैसे कोई भी हम करते तो कोई फल मिलता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है अभी आप खाना किया खाया दृष्ट क्या है अभी मालूम हो रहा है ना? है के एक एक एक एक एक हाँ। है, है ना? ना? बारिश आती आती एक के बाद अभी हमको किस प्रकार से हो रहा है वो मालूम नहीं है क्योंकि मैं इधर हवा का महावन करने से उधर क्यों बोला है है ना इस समय में आपने पूछा है सिर्फ बोलता हूं सुनो एक बार केरल में बहुत बड़ा एक व्यवस्था किया बहुत बड़ा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट आ रहे हैं सब कुछ लेके आ रहे हैं सब बहुत बाद में मुझे बुलाया आप आना है थोड़ा डायरेक्ट करना है वही भी है अ कुछ ना कुछ बोल मैं तुरंत बोल दिया मैं देखते ही मुझे मालूम पड़ा ये गपा है इसलिए मैं इससे संबंध कुछ नहीं रखना है, नहीं आ सकता हूँ ऐसा बोल दिया क्या हुआ महावर यज्ञ हो गया वो सब पूछ रहे कैमरा लेके ले क्या है मॉइस्टर मेशरर ए है वो है सब पूछ बाद में सब कुछ करने के बाद आखिर में क्या हुआ हा? कुछ नहीं हुआ बाद में हिंदू पेपर में बड़ा आर्टिकल एक आया लीडर फ्रॉम हार्वर्ड लिखा क्या है ये पूरा पूरा गप्पा है समझ समझ ना? ना? इसको इस, इस प्रमाण से कैसे सकते हैं अभी वो क्या देख रहा है यहां पर ओ, ये अनेक बहुत लोग कुछ अध्ययन करके और अंग्रेजी में कुछ ना कुछ पढ़ लेता है कंक्लूशन डालता है कर लेता है वो क्या है उनके मन में क्या है मालूम है यहाँ पर बारिश आता है क्योंकि प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है वहां पर मॉइस्चर होता है इसलिए यज्ञ करते ही ऐसा हो जाता है है ना लेकिन अभी नहीं हुआ इसलिए गपा है है ना अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ये ये करने वालों को भी बोला है, हम सब कुछ लेके आया है इसलिए किसी को भी वहाँ पर यज्ञ के बारे में ध्यान ही नहीं है लेकिन शास्त्र में क्या बताता है यस यही देवता ये गृहतम सत्ता मसाध्याय करता है और जिस देवता को आप हम हाँ करना चाहते हैं उस समय वशट बहुशत ऐसा चलाता है ऐसा इसका मतलब है है है अटेंशन इतना ही है। है ना इसलिए देवता का वो ध्यान करके आप करना पड़ेगा ऐसा नियम है ये सब लोगों कैमरा के ऊपर है ध्यान है ना तुमने बड़ा आर्टिकल लिखा मुझे दुख हुआ यहां पर इसमें क्या है वो हरे के पीछे देवता है हरे के पीछे देवता है हम बहुत श्रद्धा से आराधन किया दावता, देवता हमको अनुग्रह करता है अनुग्रह करता ही है। लेकिन हम जैसा करना वैसा करना है ना तो मैं क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पर देखा इसको अपूर्व बोलता है अपूर्व मतलब क्या है हमने कुछ ना कुछ क्रिया किया उसका फल एक हो गया बाद में उससे आपको फल मिलता है लेकिन आप डायरेक्ट इससे उसको देखा संबंध कुछ नहीं रहता अच्छा स्वामी हम हमको क्रिया करते हैं उससे एक अपूर्व प्रकट होता है बाद में फल मिल जाता है आ, ऐसा हम बीमा के बोलते हैं तो फिर वो अपूर्व मतलब आपके सिर में ही रहता है हाँ। क्योंकि वो फल मिलते समय जो कुछ करना है वो कराता है प्रेरणा प्रेरणा देता आ, तो देता है जाता आ, है में जो ने में ये नहीं नहीं सही किया इसलिए जनरेट इसका मतलब क्या है देखो जी आपको कोई खाना को बुलाया अच्छा बुलाया हाँ हाँ आपने बहुत खुद से कहा वहाँ पर दरवाजा बंद है बाद में बहुत समय तक आप खटखट खटखट करते रहा मैं आया रह क्या क्या आ गया अभी सब पूछा वो घर में खाना करेंगे आप वापस चले जाते हैं नहीं इसका मतलब क्या है आखवान करने के बाद भी आप श्रद्धा से आपको खिलाया आप खुद से खाते हैं ना तो कैसा खाते हैं इसी प्रकार इधर भी हमें बुलाता हूं पेपर में में में में में बोल देना पर बाद कैमरा कैमरा को देखते रहना है है सभी यज्ञ यज्ञ नहीं होना चाहिए मतलब शुड बी बैंड हमारे इतना हुआ है ना कि सी फो, फोटो कैमरा को नहीं रखते और वहां से यू विल और वैसे भी इतना प्राइवेटली हम देवता के साथ हैं। हाँ। उसमें क्यों दूसरे इसलिए बहुत कुछ नियम है इसलिए वहाँ पर एक बहुत अच्छे एक पुरोहित थे वो बोलते थे कर्म को जैसा करना है वैसा बाद में फल नहीं नहीं मिलता मिलता इसको मैं नहीं करता करता ही ही है है वो जब कभी कर्म करता हूं, मिलता ही है। बोलता है यजमान इंटरफियर किया बोलता है देखो ऐसा क्या तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ मैं जैसा करता हूं वैसा करा मैं अभी मैं ही हूं मालिक आप नहीं है है ना इसलिए विधि है देवता सुप्रीत होते हैं है ना देवता सुप्रीत होते हैं मतलब क्या है ये देवता बाहर भी है अंदर भी है सारे देवताएं शरीर में है ना इसलिए देवता देशन इन मी सुटेबली आपने तो अभी देखो अभी ईशे जो है वो अभी क्या हो गया मतलब देखो इसी वाक्य में अर्थ को मत देखो लेकिन वो विधि ना ये तो एक वाक्य विधि के साथ एक वाक्यता होता है ले लिया स्तुत्य है ना इसका मतलब उसमें मतलब आ जाता है क्रिया के साथ जम ले लिया इसलिए अदृष्ट फल मिलता है सोच कर करो है ना अभी इसका तात्पर्य क्या हुआ देखो ओ ओ पूरा पूरा कर्मकांड में क्या करता है अज्ञात ज्ञापकत्व है अज्ञात ज्ञापकत्व मतलब तो क्या है अज्ञात है मुझे मैं नहीं जानता हूं उसको ज्ञापकत्व मुझे याद दिलाता है समझाता है उसमें क्या क्या समझाता है वो देवताओं को समझाता है है ना वो विधि कैसा है वो समझाता है फल क्या सम्झा, है? समस्या समझाता है समझने के बाद अप्रवर्त प्रवर्तकत्व जो प्रवर्त नहीं हो रहा है अप्रवर्ता उसको प्रवृत्ति पैदा करता है वो करेंगे ऐसा फल मिलता है जी करेंगे देखो फल मिलता है ना ऐसा कराता है है ना इसलिए दो भाग है दो भाग क्या क्या है अज्ञात ज्ञापकत्व और अप्रवर्तक प्रवर्तकत्व दोनों तो साथ साथ ले लो तभी उसमें मतलब होता है आप देखो सिर्फ को ही रखा स्वतंत्र रूप से सिर्फ वाक्य को ही लिया अज्ञात ज्ञापकत्व को ही लिया स्वतंत्र रूप से तब मतलब नहीं तो कुछ मालूम है क्या ना मतलब कुछ भी समझ लो कुछ भी समझा समझाने दो अज्ञात ज्ञापकत्व में नहीं जानता था उसको समझा ले दो लेकिन प्रवृत्ति पैदा करना ये कुछ मिलता है जी ये होता है वही होता है कुछ ना कुछ करो ऐसा जब तक नहीं बोलने वाला नहीं कुछ बोला जाता है तब तो उसमें मतलब नहीं है इसलिए आमना सक्रिया के मदर्थ मतलब नाम पूर्व पक्ष है ना विधिना तो एक वाक्यवाद तू है ना विधिना तु एक तू जो है इसका वो आक्षेप का व्यावर्तक है मतलब ये उसमें मतलब नहीं है उसका निराकरण करके विधिना तो एक वाक्यवाद्यर्थ स्तुत्यर्थ है स्तुति के अर्थ में विधि का मतलब हो जाता है ये उत्तर है समझ में ज्ञान आपको अभी आप पूर्वीमांसा जो मैंने अभी तक तात्पर्य बोला उसका हाँ अभी देखो क्या है कहा तो अभी इसको रखकर जो पूर्व पूर्वीमांस का जो है वो वेदांतों वेदांतों के बारे में आक्षेप कर रहा है देखो जी ऐसा है आप क्या बोल रहे हैं ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु एक है उसको वे, वे उपनिषद समझाता है समझाता है और कुछ नहीं है समझाता है ऐसा कहा अज्ञात ज्ञापकत्व हो गया प्रवर्तन कुछ पैदा नहीं किया क्रिया नहीं है कुछ भी नहीं है इसलिए इसमें मतलब नहीं है समझ गए आपका इसलिए मतलब नहीं है। लेकिन वेद क्या बोला है स्वाध्याय एक एक एक का शाखा रहता है मतलब ये जो शाखा है ये ये का ऐसा अलग अलग है जो जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है वो वेद का अध्ययन करना ही है वो शाखा का अध्ययन करना ही है ऐसा नियम है ब्राह्मण में है ना अभी प्रश्न उठता है, है? जिसमें फायदा ही नहीं है उसका अध्ययन क्यों करना कहा जी ए, ब्रह्म के बारे में में में आता आता है है? है। उपनिषदों हमारे शाखा इसलिए उसको अध्ययन करना ही है। है बोला फायदा क्या है जी? ये हमारा समारा सहारा के लिए आता है देखो थोड़ा ऐसा सोचो इसलिए क्रिया भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा मत बोलो क्योंकि वेर बोल रहा है इसलिए क्या करना ब्रह्म को समझकर अच्छा अच्छा कर्म करो तब आपको अच्छा होगा हमारा तो नहीं गए क्या जी बोल रहे हैं ये कर्म करना कर्मकांड में हो गया यहां पर प्रकरण पूरा अलग है कर्म को कैसे खिंच का आ सकता है ऐसा पूछा नहीं कर्म को कर्म ही नहीं जो छोड़े जी पर नहीं उसको छोड़ो कम से कम उपासना रहता है ना जी क्योंकि उपनिषदों में भी उपासना तो है उपासना भी एक क्रिया ही है उपासना क्या है उपासना मानसिक क्रिया एक है इसलिए ये मानसिक क्रिया में भी बहुत कुछ है उसी प्रकार ओ ब्रह्म ऐसा है वैसा वैसा है समझ लो ये कर्ता जो है उसका ये ये प्रशंसा करो ये आप कौन है इसलिए आप करो ऐसा एनकरेजमेंट करना वो देवता क्या है ये बड़ा है बहुत बड़ा है देखो सुनो करो ऐसा कर्ता को देवता को ऐसा समझाकर कर उपासना करवाना उपासना से क्या होगा उपासना अच्छा किया बाद में मोक्ष मिलता है मोक्ष भी मिलता है उपनृत को छोड़ा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं वेद वाक्य है लेकिन ओ ब्रह्म ऐसा एक है ऐसा उसको बोलकर चुप हो गया उसमें मतलब नहीं है कम से कम उपासना को रखो क्रिया नहीं तो उपासना को रखो मोक्ष मिलता है है बहुत स्ट्रांग है। देखो शंकराचार्य जब पूर्व पक्ष बोलते हैं पूर्व पक्ष इतना स्ट्रांग रहता है इतना स्ट्रांग रहता है वो कभी कभी क्या हो गया है मैं खतरा बोलता हूँ सुनो आनंद में माधिकरण में क्या हो गया है पूर्व पुरुष को इतना जोर से बोला है लोग उसको सिद्धांत ऐसा पकड़ आया करने वाले को इतना क्लैरिटी नहीं रहता <laughs> है नेक्स्ट शुड बी इन दैट रेड इल्यूमिनेशन एंड द ग्रीन तो स्वामी हम जैसे कई बार है सुनते हैं करते हैं कि आज कलयुग में मोक्ष नहीं होता क्या ये सत्य है नहीं जी तो मतलब ऐसा हम देखेंगे देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर होगा देखेंगे इसके बारे में एक चीज तो और पूछना मतलब हैं ठीक है अभी जैसे अग्नि के बारे में आपने कहा रजत पर दीजिए और अलग अलग प्रकार की अग्नि अग्नि का हम हम कैसे हो कैसे होगा पता लगेगा कि ये कौन सी है किसके लिए हम? मतलब जैसे एक देखो जी की बात आ, है, एक... है।, है ज्ञान अच्छा। में, में मतलब नहीं है ऐसा हो गया अभी इस पूर्व पक्ष को अभी मैंने जो तात्पर्य जो बताया उसको भाषबाकूम को ही पढ़कर मैं आपको समझाता हूँ अभी आसान से समझ में आता आपको बोलो कथं पुनः ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणक मुच्यते यता आम्स क्रिया आनर्थक्यम अतदर्थना क्रियापर शास्त्री प्रदर्शित अतः अक्रियार्थत्वात् प्रकाशना प्रकाशनार्थत्वेना वा तुन्याना तुन्याना तुन्याना तुन्याना तुन्याना। नहीं, नहीं। परिष्टित वस्तु क्या है अभी प्रश्न उठा रहे हैं वो पिछले वाक्य सब बोला क्या है ओ शास्त्र उदाहृत बनो यूता इसे प्रमाण है शास्त्र ही ब्रह्मज्ञान ज्ञान के लिए प्रमाण है ऐसा आपने कहा कथम पुनः कैसा हो सकता है जी शास्त्र प्रमाण ओ, शास्त्र प्रमाण से मालूम हो रहा है ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप कैसा बोल सकते हैं क्योंकि आमना से क्रियार्थत्थ के मतदर्थ जिसका अर्थ मैंने बोल दिया आमना पूरा पूरा वेद क्रियार्थ में ही वो कुछ ना कुछ कराता है इसलिए वो जो नहीं है अतदर्था नाम अन्यम ऐसा अर्थ जिस जहाँ नहीं है वो अनर्थ की है ऐसा स्पष्ट है है ना ये पूर्व है याद रखो यदि क्रियापरत्व शास्त्र से तो मतलब शास्त्र क्रिया पर ही है वो सब कुछ कराने वाला है ऐसा प्रदर्शितम स्पष्ट है ंड को लेके आ रहे बोल रहे अतः इसलिए इसलिए वेदांत वाक्य वेदांत वाक्यों का आनर्थक्य मतलब है, मतलब, है। वेदान्त मतलब, वेदान्त मतलब नहीं है उसमें ना? क्यों अक्रिया वहां पर कुछ भी क्रिया नहीं है कुछ भी क्रिया नहीं है इसलिए क्या बोलना पड़ेगा इस आक्षेप को याद रखकर क्या करना पड़ेगा कर्तदेवता प्रकाशनार्थत्व क्रियावधिशेषत्व कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेना कर्तृ का देवता का ओ समझाने के द्वारा समझाने के द्वारा क्रियाविधिशेषत्व ये ब्रह्म के बारे में आप जो बोल रहे हैं क्रिया क्रिया के लिए अंग है क्रिया एक विधि है है ना उसके लिए अंग है विधि शेषा शेषा मतलब वो विधि पूर्ण होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना इसलिए अंग हो जाता है सिर्फ इसको समझने से फायदा नहीं है समझने के बाद कुछ ना कुछ करना है समझवा क्या आपको है समझे तो एक मतलब वेद है समझे के जो मतलब क्योंकि ये एक एक वेद को बोला है अच्छा वहापुर श्रृंगेरी में यजुर्वेद है है ना और पुरी में ऋग्वेद है पुरी पुरी में रिग्वेद रिग्वेद है। शारदा में। ओ, पुरी में में, में, है। में, में है। दे है। पीठ इसमें द्वारका सामवेद उत्तर में है। इसलिए। वा कर्तदेनशेष ओ क्रिया नहीं है विधानार्थत्वं वा नहीं हो सकता है तो हो जाने दो उपनिषद में भी उपासना को तो बोल रहा है या नहीं? है ना क्रिया अभी उपासना में क्या फर्क देख रहा है क्रिया मतलब शारीरिक भी होता है वाचिक होता है है ना यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ मानसिक है उपासनाद वो भी क्रिया है। उपासना क्रियां अलग क्रिया क्रियांतर विधान इसलिए वो विधान कर रहा है इसलिए है ऐसा बोलो समझ ना नहीं, नहीं परिष्ट वस्तु प्रतिपादन संभवती मतलब ये भूत वस्तु जो है रहने वाला एक वस्तु उसका प्रतिपादन वेद में न संभवती वेद में उसका प्रतिपादन करना क्या जी वेद क्या करता है जो कोई नहीं जानता है उसको बोलता है और बोलने के बाद भी उसे कुछ ना कुछ फायदा उठाना उस ज्ञान से यह परिलिश्चित वस्तु भी बोल रहे है इसलिए अलग अलग प्रमाणों से उसको समझ सक, सकता है प्रत्यक्षाद विषय पर वस्तु रहा प्रत्यक्ष से जान सकता है है ना वहां पर भी वेद में है अभी ओ, ये बोल रहा है, वाए रुण, वाए रुण, वाए रुण, देवता, बोल रहा रहा रहा है है है वायु वायु देवता ओ सबसे स्पीड से जा हम जानते हैं है ना उसी के बारे में बोल रहा है। लेकिन उसको बोलता है अनुवाद अनुवाद मतलब क्या है जो हम अभी जानते हैं अभी जान रहे हैं उसको ही और किसी कारण से एक बार बोलना एडजस्ट बिकॉज में उसको बोलने से कनेक्शन आपको मालूम होता है अनुवाद मात्र अनुवाद मात्र नहीं है आ, आ, मात्रम्द। मात्रम्द। इसका मतलब, इसका मतलब है। नहीं, तो नुछ नुछ नुछ कभी वस्तु जो रहूत वस्तु रहने वाला सिद्ध वस्तु अभी है ऐसा होने वाला है है है है ओ जो अलग अलग को मिल मिल जाता जाता इत्यादि ना अच्छा अच्छा अभी प्रत्यक्षाद विषयत्त बोलो आ, प्रत्यक्षा पैलिषित वस्तु तत्तिदने पुषाथ अतएव सो रोदी आनर्थक्यम मूत मीनाक्य स्तुन विधीना स्यु स्थावक उत्तर मंत्रण विषय क्रिया कर्म तत्नायवायि परीक्षित वस्तु को प्रतिपादन करने में मतलब नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षादी प्रमाणों से ही मिल जाता है नहीं नहीं तो भावत छोड़ो ये करता है उसको एक एक देखो एक देखो कुछ ना कुछ ऐसा प्रतिपादन किया जी अनुवाद करके ही बोला ऐसा रखो हेयोपादी मतलब छोड़ना उपाधे है मतलब पाना अभी दुख हे है सुख उपाधेय है है ना अभी हेयोपाधे रहते ये छोड़ने का भी कुछ नहीं है लेने का भी कुछ नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं। है ना प्रम के बारे में क्या बोलता है अनुम नद दर्शना किंचना नश्ना कश्चना इसका मतलब क्या है ब्रह्म कुछ नहीं खाता है ब्रह्म को कुछ है, कोई नहीं खा सकता है <laughs> इसका मतलब क्या है ब्रह्म से आप भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं ब्रह्म अपने आप भी कुछ व्यवहार नहीं करता ब्रह्म से संबंध रखकर कुछ व्यवहार ही नहीं ऐसा बोलता है, है ना रहिते क्या है पुरुषार्था भावा पुरुषार्थ मतलब क्या है ये और मैं चाहता हूं ऐसा एक पुरुषार्थ है है ना इसे ये पुरुषार्थ कुछ नहीं है ओ समझा इसका मतलब क्या हो जाता है है ना पुरुषार्था भाव इसलिए अभी वो कह रहे हैं हमारे शास्त्र में कर्मकांड में हमने क्या क्या है मालूम है ऐसा प्रसन्न हमको भी होता है अभी पूर्व पूर्व पूर्वक्ष वाला पूर वाला वो बोल रहा है, हमको भी ऐसा तो आया है कैसा आया है सोरोधित ऐसा है उसको अनर्थ नहीं होना इसलिए विधि तो एक स्तुत्यम सिहो विधि वाक्य के विधि के साथ इसको लेता तो लेने से एक वाक्यता होता है मतलब अग्री हो एक अर्थ निकलता है एक अर्थ निकलता है एक वाक्यू और विधि को स्तुति करने के द्वारा इसको मतलब है ऐसा हमने बोला है यदि स्थावक अर्थवत्व मुक्तम स्थावक स्तुति करने से यह अर्थवत्व हो गया यहाँ पर स्तुति निंदा दोनों है सौरो में निंदा है देवता में स्तुति स्तुति है। है, है है निंदा कुछ भी हो सकता है। है ना? प्रोया। प्रोया। है ना? का क्या रोया, रोया, नीनाक्य स्तुन विधीना स्थावक अर्थत्व मंत्राणे इत्यादीनाधना इसको नहीं बोला क्या हाँ इसको बोला इत्यादि इत्यादि क्रिया तत्साधना क्रिया तत्साधना क्या करना है ये समझा के कर्म समवायित्व युक्त कर्म से जुड़ा हुआ है ऐसा हमने बोला ऐसा हमको भी आता है इसलिए हमको लेकिन हमने ऐसा सॉल्व किया है हमने हमने उसको हमने उत्तर दे दिया कार्यकार अच्छा। अच्छा। नहीं। नहीं। नहीं होता है ये तार्किक लोगों का है अच्छा उपाधान कारो कार्य पैदा होता है ऐसा बोलता है अच्छा। कार्य पैदा होता है कार्य अलग ही है लेकिन उसमें कार्य पैदा होता है उपादान कारण में, जब आ, आ, में ही कार्य रहता है कार्य रहता है हाँ पहले भी नहीं है बाद में नहीं है ये जिसको हम उपादान कारण बोलते है उसको असमवा कारण और बोलता है बोलकर उसमें कार्य पैदा होता है सब बोलता है आ, जब आगे के पूर्ण जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है ऐसा बोलता है लेकिन संबंध नहीं है जुड़ा हुआ है अलग बाद में पैदा होता है सब बोलता है हम जैसा मानते हैं ऐसा संबंध नहीं है इसलिए जुड़ा हुआ है, में ले लो। कर्म समवायित ने विधि संस्पर्श मतरेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना चरन वस्तुस्वे विधि संभव क्रिया विषय कर्तृ कर्तस्व देवतादि देंताशन क्रिया विधिशेष वेद अथ प्रकरणातरभ नैत्युपगम्यतेवाक्यपासना जो जो जो पक्ष पक्ष है है है वालों का वो के सारे ऑब्जेक्शन या स्वारी उसको जवाब ना में, अभी जो अभी मैंने बोला पहले ही बोल दिया होने दो और बाद में आक्षेप समाधान है पूर्व शास्त्र उत्तर पक्ष में जो भी ब्रह्म के बारे में बातें हैं, जो से अनरिलेटेड है वो कैसे जस्टिफाई हो सकती हैं उनके पक्ष में? नहीं है, है बोल रहा है ना वो ये देखेंगे नहीं। फिर एक बार सुनो। यहाँ पर भ्रष्टकिया से समझा था मैंने अभी पूर्व मीमांसा में आक्षेप समाधान को मैंने पहले बताया आपको फिर एक बार सुनो वहां पर कुछ वाक्य है उसमें वो स्वतंत्र रूप से लिया तो मतलब नहीं है लेकिन विधि के साथ लिया तो मतलब है है ना हो गया ना अभी उसको ये पाठ जो सिखा है, वो वो है क्या है विधि के साथ लिया तभी ऐसे वाक्यों का मतलब है नहीं तो नहीं है अब उसके आधार पर वो भाष्यकार के ऊपर वो आक्षेप उठाता है आप ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं देखो सिर्फ है मतलब अज्ञात तो ज्ञापकत्व है लेकिन प्रवर्तकत्व कुछ नहीं है इसलिए मतलब नहीं होता है इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं अच्छा इसको तो मैं सलाह क्या दे रहा हूं मालूम है वो उपासना करो कम से कम हाँ, तो से वो बोल रहे करो इसलिए भाषिकार को मदद कर रहा है उसको थोड़ा समझने के लिए इसको ऐसा समझने से आप ठीक हो जाता है ऐसा वो बोल रहा है स्पष्ट हो ओ अभी देखो वेद न क्वचित वेदांत वक्य वेदवाक्या विधि संस्पर्श अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा उपन्ना वा वेदवाक्यों को विधि का संबंध नहीं रहकर अर्थवत्ता कभी नहीं होता है तो नहीं, रहता है। नहीं, हमने नहीं देखा उपन्वयन भी नहीं होता है, है, क्या क्या इसको क्या हो गया ऐसा प्रश्न उठता ही इसलिए उपपन्न भी नहीं होता मतलब क्या है परिनिष्ठित परिलिष्ट शुरू सम्भवती सिर्फ परिलिष्ठित बोलने से विधि कुछ नहीं आता है विधि क्रिया नहीं है कुछ भी नहीं है है ना क्योंकि क्रिया विशेष बोलते ही क्रिया है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। से जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है। तस्मात इसलिए आपको आपको क्या बोलना भाषिका जी सुनिए कर्मापेक्षित कर्तस्वरूप देवतादि प्रकाश ने ना इसलिए कर्म कर्म को अपेक्षा करके कुछ ना कुछ करना है कर्म का अपेक्षा रखकर कर्तव स्वरूप को समझा रहा है देवता स्वरूप को समझा रहा है वो समझने से वो क्रिया विशेषत्वम वो क्रिया करने के लिए अंग है इसको समझने के बाद ही क्रिया करना पड़ेगा ओ सिर्फ क्रिया करने से भी फायदा नहीं हो ज्यादा नहीं होता है और इसको समझने से तो पूरा पूरा कुछ भी नहीं है दोनों रहकर कहा काम होना है ऐसा वेदांत वाक्यों को आप बोला तो आपको अच्छा पता है सोचो <laughs> I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> <laughs> अभी वो भी बोलता है अच्छा तो प्रकारना, प्रकार प्रकरणांतरा प्रकरणांतर वो आप भूल सकते है। ये कर्मकांड हो गया जी पर ज्ञान है इसके पर में क्या बोलते हैं आप आप आप अच्छा अच्छा ऐसा तो ऐसा कहा तो तो आप नहीं तब जो बोल रहे मतलब उपनिषद में ही वेदांत वाक्य में उपासना भी है? है या नहीं आप बोलो संबंध रखो कम से कम उससे संबंध में संबंध रखो उपासना तभी होता है नहीं तो बेकार हो जाता है स्पष्ट स्पष्ट हो गया? आपको होने के बाद से जा सकते हैं, है ना अभी देखो न बोलो तस्मात्मण इति प्राप्ते उच्चते इसलिए ब्रह्मण शास्त्रियों ने तुम आपने जो बताया ना ब्रह्म को समझने के लिए शास्त्रीय आधार है प्रमाण है आपने कहा ना शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता ऐसा बोल रहा है वो इसलिए वो न ब्रह्मण शास्त्रियों ने तुम ऐसा कहा ऐसा आक्षेप उठाया उच्चते हम बोलेंगे क्या है उत्तर क्या है बोला है ना तत्व समन्वया पर क्या है तो आक्षेप मतलब आक्षेप को निराकरण करने के लिए आता है वहां पर भी आपने देखा ना तू ऐसा विधिना तु एक वाक्यवाद है ना विधीना तु एक वाक्यवाद में भी तू वो आपने सक्रिया तत्व तो तो आक्षेप है उसको निराकरण करने के लिए आया है स्पष्ट हो गया अभी तत्व समन्वय तो नहीं है क्योंकि तत् समन्वया ये तत्व जो है वो ब्रह्म शास्त्रो नहीं है सामने जो का वो समन्वय हो रहा है समन्वय हो रहा है मतलब क्या है आप क्रिया बोल रहे हैं उपासना बोल रहे हैं दोनों न रहने पर भी समन्वय हो रहा है आप कैसा क्या वो सिर्फ अर्थवादा ऐसा जब आ गया तब क्रिया के साथ समन्वय करना पड़ा अभी देखो क्रिया के उपासना के साथ संबंध न रखने पर भी समन्वय हो रहा है है? बोलो। स्पषन भी शब्द बल पूपक्षव्यावृत्थ तब्रह्मशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितलय कारण वेदाताशादे अवगम्य कथम अच्छा। समन्वया तु शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्यर्थ पूर्व पक्ष को निराकरण करने के लिए तु शब्द बोला है तू मतलब आ, आ, आ, आ, ऐसा नहीं क्या बोला ऐसा नहीं है लेकिन तू का मतलब क्या है लेकिन है ना उस अर्थ तद्रह्मक्ति तो जगद उत्पत्ति स्थित लय कारण है ना वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति तद तो ब्रह्म जो है उसका लक्षण हमने क्या बताया पहले जगद उत्पत्ति स्थितिलय कारण जो बोला वो वेदांत शास्त्रादेव अवगम्य वेदांत शास्त्र से ही मालूम हो रहा है पीछे क्या क्या याद रखो संगति है संगति क्या है शास्त्रादेवित शास्त्र ऐसा आपने कहा रहा शास्त्र प्रमाण कहा है क्रिया से संबंध नहीं है ना आपने आपने इसे बोला ना इतना प्रमाण कैसा? नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है शास्त्र प्रमाण की है कैसा हम बोलते सुनो थोड़ा है ना शास्त्रेव अथम कैसा ऐसा पूछा समन्वया समन्वय हो रहा है किस प्रकार से समन्वय हो रहा है समन्वय मतलब क्या है क्रिया हो उपासना हो विधि निषेधाधे कुछ न नर, रहने पर भी है? उसमें अर्थवत है वो अर्थवत्त है, है ना उसको जानने से ही सब कुछ है जानने में ही मतलब है इसको सिद्ध कर रहे हैं समन्वय ऐसा हो रहा है अभी समन्वय मतलब क्या है सम्यक अन्वय है ना सम्यक मतलब वो ठीक तरह से अन्वय होता है है ना ठीक मतलब क्या है ठीक सिंपली एडजेक्टिव गुणवाचक है ठीक मतलब क्या है पूछा देखो तीन प्रकार से भी समय होता है। तीन प्रकार से मतलब क्या है देखो हरे कुछ वा, सारे उपनिषदों में ब्रह्म को समझाता है उसी में खत्म हो जाता है ब्रह्मत्मा का संबंध बोलता है तत्त्वमसी तो बोलता है चुप हो जाता है तत्त्वमसी तो बोलने में क्रिया कुछ नहीं है आप वो है, जान लो इतना ही हो गया इसलिए जानना जानना जानना इतना ही बोलकर चुप हो गया हरेक उपनिषद में सारे उपनिषदों में ऐसा है एक पॉइंट हो गया, दूसरा क्या है? हर एक में वाके, अलग अलग वाके है में वाक्य वाक्य अलग-अलग ना ओ वाक्यों का तात्पर्य भी कैसा होता है वो सब कुछ बोलना ज्यादा हो जाता है ऊपर उपक्रम उपसंहारा सब कुछ ओ अर्थ को समझने के लिए क्रम है, है ना यह हर एक शास्त्र में ऐसा होता है आप देखो जी वो कॉन्स्टिट्यूशन है या लायर्स जानते हैं उसमें क्या है वहां पर, पर, हो। तो, पर एक वाक्य कोई लिखता है यहां पर ऐसा नहीं होना एक्सेप्शन नहीं तो गो टू थर्टीन सी होता है वहां पर एट नहीं हुआ तो गो टू एट डी क्वेश्चन ना कुछ बोलता है ना जी, जी। उसी प्रकार उपक्रम उपसंभारा ऐसा एक नियम को रखा है उपक्रम मतलब वो किस से शुरू किया है कैसा उसका समाप्त कर रहा है। Beginning conclusion. Conclusion. इन दौर में एक वक्त होना है है ना इसलिए जो कुछ बीच में आता है आर्ग्यूमेंट है लेकिन तो जो प्रॉमिस किया आदमी जो दे दिया वही है इस प्रकार देखने पर भी क्या है ब्रह्म को जानना ब्रह्म में जानना मैं हूं ब्रह्म जानना इतना ही है क्रिया भी नहीं उपासना भी नहीं है है ना और अभी वाक्यों को हो गया उपनिषद सारा हो गया वाक्य हो गया अभी बाद में वो जो समझाने के वाक्य में पद है हरेक पद में भी ऐसा ही है पद को निर्दिष्ट अर्थ है स्पष्ट अर्थ है आपको और दूसरा अर्थ नहीं कर सकता है है ना उसमें किसी प्रकार से आप वो क्रिया को उपासना को उपासना नहीं घुसा सकते हैं स्पष्ट हो गया आपको इसका मतलब ओ लेना देना कुछ नहीं है विधि निषेध कुछ भी नहीं है उपासना भी नहीं है केवल मानसिक कर्म हो वाचिक हो शारीरिक हो किसी प्रकार का कर्म के बिना लेना देना कुछ भी नहीं रहकर भी ब्रह्म ज्ञान वाक्य जो है वो वाक्य प्रमाण है समन्वय हो रहा है समन्वय नहीं हुआ तो बाद में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा देखो जी वेद भी क्यों न हो वहां पर एक वाक्य को बोला और एक वाक्य को बोला वहां पर कनेक्शन नहीं हो पाया ऐसा ऐसा रखो, तब कुछ ना कुछ ना अर्थ अर्थ करने के लिए करते हैं। आप आप ही है? आप ही किया है? क्रिया बोलने के एक वाक्य ओ, हो बोला या नहीं समन्वय करके बोला लेकिन यहां पर समन्वय करने का ओ जरूरत है ही नहीं, नहीं। खत्म हो गया उधर सिर्फ उसी को ले लिया उसमें मतलब नहीं है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं हम आप जो पूर्व बोल रहे हैं, वो गलत है ऐसा हम नहीं कर रहे आप समझ में ही क्या लेकिन यहां पर वहां पर अर्थ नहीं है ऐसा नहीं है उसको जानते हैं, जो कुछ अर्थ होना है वो हो गया समझ क्या हो गया इसमें क्यों फायदा होना है वो हो गया अभी क्या है उसको खींच कर और कुछ अर्थ करने का जरूरत क्या है कुछ नहीं है समन्वय का मतलब तो में तो मतलब क्या है? सारे में, और बाद में एक एक वाक्यों में और इतना तो ही नहीं, नहीं ये वाक्यों के एक एक पद में ऐसा समन्वय होता है इंटरकसी Total consistency. You don't have to extend टोटल कंसिस्टेंसी यू डोंड इट यहां पर यू है तो वो भी वेद वाक्यक्य जी है ना हम किसी को नहीं छोड़ सकता इसने समझ में करना पड़ा लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं है हो रहा है खत्म हो गया उधरी हो चुका तो है या सिर्फ या पूर्वक्षी ये जब कर्म कांडी तो कर, लगा हुआ है तो जो वाक्य है की जो वाक्य कर्मपुर है उनकी ही मान्यता है अच्छा कर्मकांड जो <laughs> जब आप उसमें हाँ, अच्छा, तो संसद हो जाता है क्या जैसे स्वरोग काम है वो कर्ण कर्ण के नहीं किया, गया, किया, गया। तो जो विधि है जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है उसमें कुछ फर्क होता है आप ओ आपका जो बोला वो ठीक है लेकिन दृष्टांत ठीक नहीं है स्वर्ग काम हो जाता बोलते आ, ही काम ये ठीक नहीं है थे थे थे थे। पुत्र का काम कामुषकाम से करना इसका मतलब क्या है तो कोई ऐसे भी है मतलब जिनमें कोई के आदमी करता है मतलब इसलिए आप जो कुछ कर्म करना चाहते हैं वो करना है तो ऐसा ही करना पुरा जो है वो ठीक है उसको लेना ही है अब वगैरह में में में तो तो हाँ? तो कोई कामना कामना तो कामना नहीं नहीं तो नहीं है है है नित्य कर्म कर्म मनित्य ये ठीक है लेकिन विधि शास्त्र विधि बोलता है ना कर्म करने के लिए वो वैसे ही, बहुत ही हो सकता। ठीक है देखो निष्काम कर्म ऐसा वेद में नहीं बोला सुनो विधि है मतलब ओ हर दिन संध्या करना ही है वो संध्या काल में ओ टाइम बेकार हो जाना कुछ ना कुछ गप्पा मरते रहना ये ठीक नहीं है नहीं। उससे ये तो नियम है इतना ही नियम है लेकिन उसको फल नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि फल नहीं बोला इसलिए फल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि फल नहीं बोला है उसमें बहुत चमत्कार है फल क्यों नहीं बोला उसमें एक चमत्कार है है ना लेकिन गीता में इसको स्पष्ट करता है क्या फल बोलने पर भी फल है ऐसा बोलता है एक्सप्रेशन है उधर यह पुण्य है यह पुण्य किस प्रकार का है ऐसा पूछा और सकाम से क्या? वो भी वो कुछ कामना पूर्ण होता है, है, लेकिन उसको निष्काम से क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं, नहीं कह सकते नित्य कर्म को भी सकाम से कर सकते हैं स्वामी इशू ये है कि बाय जैनी सूत्र है। है? वो वो में भी संध्या वादा के बारे में कहा कुछ आता है सब कुछ बोलता है ये सकाम कर्म कर्म जैसे तब तब खत्म नहीं होता इसका संचित में में ही रहता है, थेक है थेक जन्मों में होता आ, है। से किया। से किया। करने से इसलिए बोलता है ना भगवान को बोला है सब बोला लेकिन वेद ही क्यों नहीं बोला है इसमें एक चमत्कार है देखो क्या चमत्कार है देखो एक मिनट में बोलता हूँ चमत्कार क्या है देखो प्रतिषिध कर्म है ऐसा किया तो तो लात मिलेगा ऐसा बोलता है इसलिए डर से नहीं करेगा वो सकाम कर्म बोला है वो अच्छा अच्छा मिलता है इसलिए वो करेगा नहीं नित्य निमित्य कर्म को नहीं बोला है तब भगवान ऐसा देखता रहता है करेगा नहीं करेगा है <laughs> है ना? अभी वो वो कोई साधक ऐसा करेगा? देखो फल बोला या नहीं है, हमको हमारे संबंधित नहीं है भगवान बोला है संध्या उपास्यता करना है ऐसा बोला है इसलिए मैं करूंगा, करूंगा।, करूंगा। नहीं। फल नहीं तो छोड़ो हाई तो वो, वो भी छोड़ो हमको नीचा इससे संबंध नहीं है ऐसा किया मोक्ष को रखे जाता है ना ने फल नहीं बोला है क्या जी आप ही बोलो जिसको फल है ही, ही नहीं उसको अभी तक कैसा बोल सकता है जी नहीं बोलेगा है। कुछ ना कुछ इसलिए मैं तो विश्वास रखकर मैं करूंगा सब बोला तो जो चाहता है वो मिलता है समझ समझेगा ना आपको इसलिए कर्म में कर तुम अकर तुम्ह अन्य था तुम्बा शक ऐसा है इसमें अपवाद है अपवाद क्या है नित्य कर्म के बारे में नित्य कर्म हर संध्या बोला है लेकिन गुरु के साथ बात कर रहे हैं गुरु अच्छे अच्छे बात सुना रहे हैं ओ संध्या को टाइम हो गया मत जाओ <laughs> समझा आपको <laughs> कितना समझाता है जी शास्त्र <laughs> याद रखो ना यहाँ पर रुके बोलो शुरुपुर